शिवपुराण वायवी संहिता तदनंतर श्री कृष्ण के पूछने पर नित्य नैमितिक कर्म तथा न्यास का वर्णन करने के पश्चात उपमन्यु बोले अब मैं पूजा के विधान का संक्षेप से वर्णन करता हूँ इसे शिवशास्त्र में शिव ने शिवा के प्रति कहा है मनुष्य अग्निहोत्र पर्यन्त अंतर्याग का अनुष्ठान करके पीछे बहिर्याग बाह्य पूजन करें उसकी विधि इस प्रकार है अंतर्याग में पहले पूजा द्रव्यों को मन से कल्पित और शुद्ध करके गणेश जी का विधिपूर्वक चिंतन एवं पूजन करें तत्पश्चात दक्षिण और उत्तर भाग में क्रमशः नंदीश्वर और सुयसा की आराधना करके विद्वान पुरुष मन से उत्तम आसन की कल्पना करें। सिंहासन योगासन अथवा तीनों तत्वों से युक्त निर्मल पद्मासन की भावना करें उसके ऊपर सर्वमनोम सांब शिव का ध्यान करें वे शिव समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और सम्पूर्ण अवयवों से शोभामान है ये सबसे बढ़कर हैं और समस्त आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं उनके हाथ पर लाल हैं उनका मुस्कुराता हुआ मुख कुंद और चंद्रमा के समान शोभा पाता है उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान निर्बल है तीन नेत्र प्रफुल्ल कमल की भांति सुंदर है चार भुजाएं उत्तम अंग और मनोहर चंद्रकला का मुकुट धारण किए भगवान हर अपने दो हाथों में वरद तथा अभय की मुद्रा धारण करते हैं और शेष दो हाथों में मृग मुद्रा एवं टंक लिए हुए हैं उनकी कलाई में सर्पों की माला कड़े का काम देती है गले के भीतर मनोहर नीलचिन्ह धोभित होता है उनकी कहीं कोई उपमा नहीं है वे अपने अनुगामी सेवकों तथा आवश्यक उपकरणों के साथ विराजमान है इस तरह ध्यान करके उनके वाम भाग में महेश्वरी शिवा का चिंतन करे शिवा की अंग कांति प्रफुल्ल कमल दल के समान परम सुंदर है उनके नेत्र बड़े बड़े हैं मुख सूर्य चंद्रमा के समान सुशोभित है मस्तक पर काले काले घुटराले के शोभा पाते हैं वे नील उत्पल दल के समान कांतिमती है मस्तक पर अंधचंद्र का मुकुट धारण करती हैं उनके पीन पयोधर अत्यंत गोल घनीभूत ऊंचे और स्तिग्ध है शरीर का मध्य भाग कृष्ण है नितंब भाग स्थूल है वे महीन पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं संपूर्ण आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं लड़ाट पर लगे हुए सुंदर तिलक से उनका सौंदर्य और खिल उठा है विचित्र फूलों की माला से गुम्फित केस पास उनकी शोभा बढ़ाते हैं उनकी आकृति सब ओर से सुंदर और सुजौल है मुख लज्जा से कुछ कुछ झुका है वे दाहिने हाथ में शोभाशाली सुवर्ण में कमल धारण किए हुए हैं और दूसरे हाथ को दंड की भांति सिंहासन पर रखकर उनका सहारा ले उस महान आसन पर बैठी हुई है शिवा देवी समस्त पासों का छेदन करने वाली साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपनी है इस प्रकार महादेव और महादेवी का ध्यान करके शुभ एवं श्रेष्ठ आसन पर संपूर्ण उपचारों से युक्त भाव में पुष्पों द्वारा उनका पूजन करें, अथवा ऊपर युक्त वर्णन के अनुसार प्रभु शिव की एक मूर्ति बनवा ले उसका नाम शिव या सदा शिव हो दूसरी मूर्ति शिवा की होनी चाहिए उसका नाम महेश्वरी सडविंश का अथवा श्रीकर्ण हो फिर अपने ही शरीर की भांति मूर्ति में मंत्र न्यास आदि करके उस मूर्ति में सत असत से परे मूर्तिमान परम शिव ध्यान करें, इसके बाद बाह्य पूजन के ही क्रम से मन से पूजा संपादित करें, तत्पश्चात समिधा और घी आदि से नाभि में होम की भावना करें, तदनंतर भूमध्य में शुद्ध दीपशिखा के समान आकार वाले ज्योतिर्मय शिव का ध्यान करें इस प्रकार अपने अंग में अथवा स्वतंत्र विग्रह में शुभ ध्यान योग के द्वारा अग्नि में होम पर्यंत सारा पूजन करना चाहिए यह विधि सर्वत्र ही समान है इस तरह ध्यान में आराधना का सारा क्रम समाप्त करके महादेव जी का शिवलिंग में वेदी पर अथवा अग्नि में पूजन करें